यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित रामकिंकर उपाध्याय भरत जी ने एक एक प्रश्न का भला भी लक्षण उत्तर दिया बोलने खड़े हुए तो ऐसी विनम्रता से कहा गुरु पिता स्वामिहित वाणी सुनिमन मुदित करिय भल जानी उचित के अनुचित किए विचारू धर्म जाय सिर पातक भारू माता पिता गुरु की आज्ञा को बिना विचार किए मानना चाहिए उचित अनुचित का विचार किए बिना धर्म चला जाता है पाप लगता है तो कोई भी व्यक्ति जब भाषण के प्रारंभ में ऐसा बोले तो क्या प्रभाव पड़ेगा किसी को पद दिया जा रहा हो और वह कहे आजकल तो सभी कहते ही हैं कि मुझे तो पद की कोई आवश्यकता नहीं है पर गुरुजनों की आज्ञा हम टाल नहीं सकते इसलिए हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो श्री भरत का यह वाक्य तो मानो प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही भ्रांति उत्पन्न करने वाला था कि अच्छा राज्य स्वीकार करने की भूमिका बन रही है कि मैं तो अयोध्या का राज्य नहीं लेना चाहता था पर सबकी आज्ञा है तो मैं उसे कैसे टालूँ पर धर्म को लेकर उन्होंने जो प्रश्न उपस्थित किया वह बड़े महत्व का था उन्होंने विनम्रता से प्रणाम कर सबको उचित उत्तर देना प्रारंभ किया देत उचित उत्तर सबही वे मानो गुरुजी से माताओं से मंत्रियों से प्रजा से सब से पूछते हैं तुम तो देहु सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई आप लोग तो जो भी उपदेश रहे हैं वह मेरे हित के लिए दे रहे हैं किंतु उन्होंने पहला वाक्य कहा यद्यपि यह समुझत होनी के तद्यपि होत परितोष न जी के आप लोग जिस धर्म को बता रहे हैं वह युक्ति युक्त है पर मुझे इससे संतोष नहीं हो रहा है क्या तात्पर्य है इसका वह एक बात कही जा रह सकती है जिसे कौशल्या अंबा ने कह दिया था कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा तो पथ्य है तो इसका अर्थ मानो यह है कि अयोध्या के लोग रोगी हैं लिखा हुआ भी है कि अयोध्या में एक महान रोग है वह रोग कौन सा है बोले राम वियोग कुरोग अयोध्या के सारे नागरिक श्री राम के वियोग के कुरोग से ग्रस्त हैं अब श्री भरत का प्रश्न बड़े महत्व का है दवा तो केवल दवा के नाते महत्वपूर्ण नहीं है व्यक्ति को जो रोग है उस रोग के निवारण करने में दवा सक्षम है कि नहीं जैसे मान लीजिए किसी सज्जन के पेट में दर्द था और आँख में भी कष्ट था वे वैद्य जी से दवा लेने गए उन्होंने एक आँख में लगाने की दवा और एक खाने की दवा दी वे दोनों दवा लेकर आए और आँख में लगाने की दवा को खा लिया और खाने की दवा को आँख में लगा लिया अब सोचिए क्या हुआ होगा उनका आँख का कष्ट कम हुआ होगा कि बढ़ गया होगा पेट का दर्द ठीक हो गया होगा इसका अभिप्राय है कि दवा चाहे जितनी अच्छी हो पर वह किस रोग की दवा है यह महत्वपूर्ण है जो रोग हुआ है उसे दूर करने के लिए जो दवा उपयुक्त है वही उस समय अच्छा है यह बड़े महत्व का प्रश्न था कि दवा धर्म कर्तव्य निर्णय होने के पहले यह निर्णय हो जाना चाहिए कि उस व्यक्ति का रोग क्या है उसकी समस्या क्या है कितना सार्थक प्रश्न था श्री राम का वियोग कुरोग है बड़ी सार्थक भाषा है संसार में अनेक रोग हैं पर उन रोगों में सबसे विचित्र रोग है श्रीराम से वियोग का रोग इसका अर्थ क्या हुआ ईश्वर जब हमारे जीवन से दूर जाए तो इससे बढ़कर और कोई रोग नहीं हो सकता ईश्वर की दूरी से बढ़कर कोई कुरोग नहीं है श्री भरत का प्रश्न यह था माँ जब आप यह कहती हैं कि गुरु वशिष्ठ जी का आदेश पथ्य है दवा है और जब राम का वियोग कुरोग है तो वियोग का समाधान तो संयोग से होगा बड़ी सीधी सी बात है अगर वियोग का कुरोग है तो संयोग के द्वारा ही वह रोग मिटेगा उनका सूत्र उनका तात्पर्य मानो यह था कि रोग कुछ और है और समाधान कुछ और दिया जा रहा है फिर वही प्रश्न है कि वैद्य और डॉक्टर कितना भी योग्य क्यों न हो पर दवा के परिणाम का निर्णय वह नहीं कर सकता वह तो रोगी ही बता सकता है कि उसे दवा से लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो श्री भरत ने कहा कि गुरु वशिष्ठ ने जो दवा बताई है वे कितने ही उच्च कोटि के वैद्य क्यों न हो कितनी भी उच्च कोटि की दवा क्यों न हो पर यह जो राम के वियोग का कुरोग है इसे दूर करने में सक्षम है कि नहीं इसका जन्म कैसे हुआ इसका बड़ा भारी विश्लेषण है उस पूरे प्रसंग को जब पढ़ेंगे तब धर्म की एक ऐसी अद्भुत व्याख्या आपको मिलेगी मनुष्य के जीवन में जो बुराइयाँ आती है वे कैसे आती हैं? मनुष्य के जीवन में ईश्वर से दूरी कब आती है श्री भरत का संकेत यह था कि जिन कारणों से यह वियोग का कुरोग उत्पन्न हुआ है उन कारणों का निवारण करना दवा है और जो वियोग का कारण है उसको अनदेखा कर दें और वियोग की बात को भुला दें कोई ऐसा समाधान दे दें जिसके तात्कालिक समाधान होता हो स्थायी नहीं तो यह ठीक नहीं है जैसे होता है ना, कई लोग शराब पीते हैं वे बेचारे कहते भी हैं कि मैं जानता हूँ कि यह गलत है पर उनसे पूछें कि तो फिर क्यों पीते हो तो एक शब्द में कहते हैं गम भुलाने के लिए मानो संसार में जो लड़ाई झगड़े अन्याय हो रहे हैं मैं उसे देखता हूँ तो उसको भुलाने के लिए अब क्षण भर के लिए या कुछ घंटों के लिए उसे भुला देना क्या यह सचमुच कोई वास्तविक दवा होगी तो मानो श्री भरत का अभिप्राय यह था कि अगर भुला देने को दवा मान ली जाए तब तो मनुष्य नशे में ही पड़ा रहेगा वह नशा भी कितनी देर का वह तो उतर जाने वाला नशा है इसलिए श्री भरत ने स्पष्ट उत्तर दिया था ग्रह ग्रही तुन बात बस दही पुन बी थी मार पियाय पियायी कहु का उपचार गुरुदेव राज्य की सुरा पीने के लिए कह रहे हैं मैं तो नहीं समझ पाता कि यह रोग की उचित औषधि है श्री भरत ने सूत्र यह दिया यद्यपि यह समुझत हो निके तद्यपि हो तोष नजी के, के। गुरुदेव आप सब लोग ठीक कर रहे होंगे पर मुझे संतोष नहीं हो रहा है मेरे जी में शांति नहीं मिल रही है तब ये प्रार्थना करते हैं अब तुमयोरी सुन लेहू मोहि अनुभरत सिखावन देहु। भरत जी कहते हैं गुरुदेव आप मेरी ओर देखिए माने बहुत भीड़भाड़ हो और वैद्य दूसरे की नाड़ी पकड़कर दूसरे को दवा बताने लगे तो बुद्धिमान रोगी कहेगा कि महाराज इनकी नाड़ी नहीं मेरी नाड़ी पकड़िए भरत जी ने कहा महाराज मोहि अनुहरत मुझे देखकर दवा दीजिए लगता है आपने रोगी को नहीं देखा और दवा का निर्णय कर लिया मेरी ओर देखिए कि मेरी समस्या क्या है तब दवा का निर्णय कीजिएगा मेरे लिए उपयुक्त दवा क्या है यह बड़े महत्व का प्रश्न है बस यह सूत्र हम सबको ध्यान में रखना चाहिए